देवी भागवत नवम स्क भगवती महालक्ष्मी के प्राकट्य तथा महालक्ष्मी के देवलोक त्याग का वर्णन नारद जी ने कहा भगवान मैं धर्मराज और सावित्री के संवाद में मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी तथा निर्गुण स्वरूप आगायत्री का निर्मल यह सुन चुका इन देवियों के गुणों का कीर्तन निसंदेह सत्य रूप एवं मंगलों का भी मंगल है प्रभो अब मैं भगवती लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान धर्म प्रथम प्रथम भगवती लक्ष्मी की किसने पूजा की इन देवी का कैसा स्वरूप है और किस मंत्र से इनकी पूजा होती है आप मुझे इनका गुणानुवाद सुनाने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं ब्राह्मण प्राचीन समय की बात है सृष्टि के आदि में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई उन परम सुंदरी श्री के चारों ओट वृक्ष शोभा पा रहे थे उनकी अवस्था ऐसी थी मानो द्वादश वर्षीय देवी हो निरंतर रहने वाला तारुण्य उनकी शोभा बढ़ा रहा था उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपक का पुष्प हो उन मनोहारिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले थे उनका प्रसन्न मुख शरद पूर्णिमा के कोट कोट चंद्रमाओं की प्रभा से पूर्ण था उनके विकसित नेत्रों के सामने शरतकाल के मध्यान्हकालिक कमलों की शोभा छिप जाती थी पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली दें उनकी इच्छा के अनुसार दो रूप हो गए वर्ण तेज अवस्था कांति यश वस्त्र आभूषण गुण कृत्य मुस्कान अवलोकन प्रेम तथा अनुनय उनके ये सभी दिव्य गुण दोनों रूपों में समान ही थे बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंश से श्री राधा ही विद्यमान रही श्री राधा ने प्रथम पराग पर प्रभु द्विभुज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से स्वीकार कर लिया भगवान का विग्रह अत्यंत कमणीय था महालक्ष्मी ने भी श्री राधा के व्रद लेने के पश्चात उन्हें को पति बनाने की इच्छा प्रगट की तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार ही स्वयं दो रूपों में प्रकट हो गए अपने दक्षिण अंश से वे दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और बाएं अंश से चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणित हो गए उन्होंने महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया जो देवी अपने स्नेह स्नेहमयी दृष्टि से विश्व को निरंतर निरखती और लक्षित करती रहती है वही अत्यंत गौरवान्वित होने के कारण महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई इस प्रकार द्विभुज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के शुद्ध सत्य स्वरूपा भगवती श्री राधा गोपों और गोपियों से आवृत्त हो अत्यंत शोभा पाने लगी फिर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित वैकुंठ धाम को पधार गए देव भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक समान ही हैं